श्री गर्ग संहिता माधुर्य खंड सत्रहवा अध्याय श्री यमुना का स्तोत्र मानधाता बोले मुनिश्रेष्ठ सौभरे संपूर्ण सिद्धि प्रदान करने वाला जो यमुना जी का दिव्य उत्तम स्तोत्र है उसका कृपा कृपापूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए श्री सौभरी मुनि ने कहा महामते अब तुम सूर्य कन्या यमुना का स्तोत्र सुनो जो इस भूतल पर समस्त सिद्धियों को देने वाला तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों का फल देने वाला है श्री कृष्ण के बाएं कंधे से प्रकट हुई कृष्णा को सदा मेरा नमस्कार है कृष्ण कृष्ण स्वरूपणी हो तुम्हें बारम्बार नमस्कार है जो पाप रूपी पंकजल के कलंक से कुसित कामी कुबुद्धि मनुष्य सतपुरुषों के साथ कलह करता है उसे भी गूंजते हुए भ्रमर और जल पक्षियों से युक्त कलिंदनंदिनी यमुना वृंदावन धाम प्रदान करती है कृष्ण तुम्ही साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपा हो तुम्ही प्रलय सिंधु के वेग युक्त भवन में महात्म स्वरूप धारण करके विराजती हो तुम्हारी उर्मी उर्मी में भगवान कुर्म रूप से वास करते हैं तथा तुम्हारे बिंदु बिंदु में श्री गोविंद देव की आभा का दर्शन होता है तटनी तुम लीलावती हो मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ तुम घनी भूत मेघ के समान श्याम कांति धारण करती हो श्रीकृष्ण के बाएं कंधे से तुम्हारा प्रागट्य हुआ है संपूर्ण जलों की राशि रूप जो गिरजा नदी का वेग है उसको भी अपने बल से खंडित करती हुई ब्राह्मण को छेद कर देवनगर पर्वत गंडशैल आदि दुर्गम वस्तुओं का भेदन करके तुम इस भूमिखंड के मध्यभाग में अपनी तरंग मालाओं को स्थापित करके प्रवाहित होती हो जमने पृथ्वी पर तुम्हारा नाम दिव्य है वह श्रवण पथ में आकर पर्वताकार पाप समूह को भी दंडित एवं खंडित कर देता है तुम्हारा वह अखंड नाम मेरे वांग मंडल वचन समूह में क्षण भर भी स्थित हो जाए यदि वह एक बार भी वाणी द्वारा गृहित हो जाए तो समस्त पापों का खंडन हो जाता है उसके स्मरण से दंडनीय पापी भी अदंडीय हो जाते हैं तुम्हारे भाई सूर्यपुत्र यमराज के नगर में तुम्हारा प्रचंडा यह नाम सुदृढ़ दंड बनकर विर विचरता है तुम विषय अंधकूप से पार जाने के लिए रत्सी हो अथवा पाप रूपी चूहों को निगल जाने वाली काली नागिन हो अथवा विराट पुरुष की मूर्ति की बेड़ी हो अलंकृत करने वाला नीले पुष्पों का गजरा हो या उनके मस्तक पर सुशोभित होने वाली सुंदर नील नीलमढ़ी की माला हो जहाँ आदिकर्ता भगवान श्री कृष्ण की वल्लभा गोलोक में भी अति दुर्लभा अति सौभाग्यवती अद्वितीय नदी श्री यमुना प्रवाहित होती है उस भूतल के मनुष्यों का भाग्य इसी कारण से धन्य है गांवों के समुदाय तथा गोप गोपियों की क्रीड़ा से कलित कलिंद नंदिनी यमुने कृष्ण प्रभे तुम्हारे तट पर जो जल की गोलाकार चपल एवं उत्ताल तरंगों का कोलाहल कल कलर होता है वह सदा मेरी रक्षा करे तुम्हारे दुर्गम कुंजों के प्रति कौतूहल रखने वाले ब्रह्म समुदाय के गुंजारो मयूरों की केका तथा कूदते हुए कोकिलों की काकली का शब्द भी उस कोलाहल में मिला रहता है तथा वह ब्रजलताओं के अलंकार को धारण करने वाला है शरीर में जितने रोम हैं उतनी ही जीवाएं हो जाएं। धरती पर जितने सिकता कण हैं उतनी ही वाग देवियां आ जाएं और उनके साथ संत महात्मा भी शेषनाग के समान सहस्त्रों जीवाओं से युक्त होकर गुणगान करने लग जाए तथापि तुम्हारे गुणों का अंत कभी नहीं हो सकता कलिंद ने यमुना का यह उत्तम स्तोत्र यदि उषाह काल में ब्राह्मण के मुख से सुना जाए अथवा स्वयं पढ़ा जाए तो भूतल पर परम मंगल का विस्तार करता है जो कि मनुष्य भी यदि नित्यश इसका धारण चिंतन करे तो वह भगवान की निज कुंज लीला के द्वारा द्वारा वर्ण किए गए परम पद को प्राप्त होता है मार कायास्त शृण महामतीि भूमौ चातु्य फल प्रदम कृष्णवामासभूताय कृष्णाई सतत नम नम श्रीकृष्ण कृष्ण तोभ्यं नमो नम यपंकांबुकुस्थि कामी कुधी कामीकुधी सत्सु कलि करोतीृंदवनम धाम ददा तस्म नंदन बृिंदिंदनंदिनी कृष्ण साक्षात् मे वेगा वर्ती वर्तते मत्स्यूपी ऊर्माऊर्मौर्मू सदा सदाते बिंदौ बिंदौ भाति गोविंद वंदे लील शघन घन निभा कृष्णमांसूता वेगम वै वैरजाक्षम शकल जलचय खंडयतीम बला ब्रह्मांड च्रह्मांडम सुनगरन का गंडशैलाधदुर्गा भिवा भूखंड मध्ये तटली जितवती दिव्य कौनामधेय श्रुतपथय मुनि दंडयत्यद्रु्यम पाप व्यूहम तो खंडम वसत मम गिरांडल मंडले तो क्षण तत दंड्या्य दंडा दंड्या सकदप वचसा खंडित यदृहत भ्रातुर्मादंडसूट तटति पुरी दृढ़ रज्जुर्वा विशियांधकूपत पापादर्वीक वेण्युष्णी च विराजमूर्तिरसौ शिसो मालास्ति वुंद धन्यम भाग्यम परम भुवृा यद्वल्लभा गोलोकेतिदुर्लभाति सुभगाया नदी गोपी गोकुलगोपकृष्ण प्रभे त्कूल जललोलगोलचलोल लग कोलाहल यदकुतूहलालिकुक झंकार केकुल कुंजदु व्रजलता लीतु जिह्वातनु रोमतुलल्या गिरो जदा भूषिगता तदप्यल जाति नी गुणा सतो महा किल शेष स्तवम करिंदगी नवम उसत यदि पाठि तो भुवि तनोतीसन्मंगल जनोपि यदि धारियेत किल पठे निशाति परमं पदम निज निकुलृत इस प्रकाशी गर्गसीता में माधुर्यखंड के अंतर्गत श्री सोभरी मंदता के संवाद में श्री यमुना स्तोत्र नामक सत्रहवा अध्याय पूरा हुआ